एक सौ अड़तालीस का कुछ विचार हुआ था जिसमें कहा था ये जो शरीर आदि के साथ जो संबंध होता है ना इसी को बंधन बोलते हैं। ये अज्ञान है ये आत्मवंधा आत्मा के शरीर आदि में जो अहं भाव होना यही बंधन है और ये अज्ञान मूलक है जब तक अज्ञान मैंने अपना पहचान नहीं है तब तक है नैसर्गिक अनादि अनदीविका कहा यह अहम अहम शरीरादि में करने का कब से शुरू हुआ अगर स्वाभाविक है अनादि है और अनंत है पहले भी ऐसा होता रहा आगे भी होता रहेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा यह शरीरादि में अहम वृद्धि होती रहेगी यह स्वाभाविक है नैसर्गिक सब स्वाभाविक अनादि है अनंत है अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा ऐसे कहा है शास्त्र में ये जो तो शरीर में जब ये हो जाता है आत्मबुद्धि तो उसके परिणाम क्या होता है ये बंधन क्या करता है तो कहा जन्मा प्य व्याधि जरादि दुख प्रवाह पातम जनयित अमुष्य अमुष्य मान जीवश्य उस जीव को जिसने शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर रखा है उस जीव को जब शरीर में आत्मबुद्धि हो गया मई बुद्धि तो शरीर के धर्म को अपना धर्म मानता है जन्म अव्यय मैने जन्म और मरण शरीर का धर्म है किन्तु तो अपना मानता है और व्याधि शरीर का धर्म है रोग वो अपना मानता है और जरा दी अवस्था ये दुखों के प्रवाह में गिरा देता है ये दुख के प्रवाह को पैदा कर देता है शरीर में आत्मबुद्धि होने पर दुख की धारा चलती है क्यों शरीर में दुख होता है वो शरीर के साथ अपने अभेद करके आत्मा दुख से परेशान हो जाता है ये बंधन इसको कहते हैं आगे आत्मा और अनात्मा का विशेष रूप से विचार आरंभ होता है आत्मा क्या चीज है और अनात्मा एक आत्मा है आत्मा माना स्वयं और उससे अतिरिक्त सब अनात्मा चाहे इंद्रिय हो प्राण हो मन हो बुद्धि हो शरीर हो सब अनात्मा तो आत्मा और अनात्मा की तुलना करते हुए कहते हैं नीर नीर न शस्त्रे न छं न शक्यो न कर्म कोटि विवेक विज्ञानशिना धा प्रसाद नित मंजुनाशस्त्र वर्णिना शक्यो न कर्म को महाशिना धातु प्रसाद नित मंजुना देखो ये बंधन काटने का क्या उपाय है कहते हैं आत्मज्ञान के बिना ये बंधन काटने वाला नहीं है जब तक अपना पहचान नहीं होगा तब तक ये शरीर आदि में अहम बुद्धि होना और शरीर आदि के धर्मों को अपना धर्म मानना और जन्म मरण जरा रूप जरारूप आदि के प्रवाह में गिरना ये चलता रहेगा तब तक जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ये कहते हैं विवेक विज्ञान महासिना धातु प्रसादे निते न मंजुना विवेक विज्ञान महासिना बिना धाता धातृ धातु विधाता परमात्मा वो ईश्वर के प्रसन्नता रूपी कृपा के बिना शीते न मंजुना कहते स्वच्छ जो मनोहर विवेक विज्ञान रूपी महातलवार है माने परमात्मा यदि कृपा कर दे तो एक महा तलवार पैदा होगा माने विज्ञान रूपी तलवार आपके अंतकरण में पैदा होगा अहम ब्रह्मास्म धातु प्रसादे नितेन मंजुना विवेक विज्ञान महासिना बिना परमात्मा की जो प्रसन्नता है कृपा है और स्वच्छ शीत का अर्थ स्वच्छ मन जो माने होता है मनोहर जो तो कैसे वो इसका विशेषण है विवेक विज्ञान का ऐसे विवेक विज्ञान रूपी जो महान एक तलवार है उस तलवार के बिना माने विवेक विज्ञान जब तक पैदा नहीं होगा वो पैदा होगा परमात्मा की कृपा से और परमात्मा कृपा तभी करेंगे जब आप स्वधर्म परायण होंगे जब तक, तब तक परमात्मा कृपा नहीं करते स्वधर्म परायण होंगे तो परमात्मा कृपा करें तो एक विज्ञान रूपी खड़ग तलवार पैदा होगा ना हम देह न मे देह अहम ब्रह्मा अष्टी ऐसे एक बुद्धि बनेगी आपकी वृत्ति बनेगी जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि है या ज्ञान तालीम बुद्धि है तो ज्ञान विवेक रूपी विज्ञान जो महान अशी है तलवार है उसके बिना वो जब तक पैदा नहीं होगा ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक न अस्त्री कुछ तलवार चलाते रहो ये बंधन कटने वाला नहीं है पूर्व में कहा हुआ जो बंधन है ना अस्त्र न शस्त्र अस्त्र से भी कटेगा नहीं ये बंधन मैं मनुष्य हूं ये भाव जब तक ना हम मनुष्य ये बुद्धि नहीं आएगी अहम ब्रह्मास्त बुद्धि नहीं आएगी तब तक न अस्त्रीर कितने भी अस्त्र चलाओ ये बंधन कटने वाला नहीं है यानी शरीर की आत्मबुद्धि तब तक नहीं जाएगी जब तक आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं होती है तब तक नहीं जाएगी न शस्त्र शस्त्र से भी कटेगा नहीं अस्त्र उसको कहते हैं जो फेंका जाता है जैसे त्रिशूल आदि को फेंक करके मारते हैं शक्ति आदि का प्रयोग करते हैं उसको अस्त्र बोलते हैं और हाथ में लेकर ही जो मारा जाता है उसको शस्त्र बोलते तलवार आदि न न शस्त्र अस्त्रों के द्वारा भी और शस्त्रों के द्वारा भी अनिलने वायु अनिल बने वायु वायु के द्वारा बनने माने अग्नि के द्वारा छत्म न सक्यो ये काटा नहीं जा सकता किसको बंधन को नजर कर्म को नोविका ये बंधन को हटाने के लिए करोड़ों कर्म करें बड़े बड़े याद अनुष्ठान करें तब भी ये छत्म न सक्य ये जो शरीर में आत्मबुद्धि रूपी बंधन है ये काटा नहीं जा सकता इसके बिना काटा नहीं जा सकता कहा किसके बिना तो कहा विवेक विज्ञान महाशिना बिना धातु प्रसादेन शीतेन बंधना ये धाता धात्री शब्द का षष्ठी धातु उस परमात्मा की प्रसन्नता परमात्मा प्रसन्न तब होंगे स्वधर्म परायण आप होंगे तो माने निष्काम भाव से उस कर्म करेंगे उपासना करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न होंगे तो प्रसन्नता के बिना उनकी प्रसन्नता के बिना शीते न मंजुना कहा तीक्षण किया हुआ जो तलवार होगा और मंजूबाने मनोहर सुंदर तलवार रूप तलवार यहाँ क्या है विवेक विज्ञान ही महाअसी है तलवार है विवेक विज्ञान के बिना किसी प्रकार से बंधन काटने वाला नहीं के बंधन काटने के एक ही औसत है विवेक विज्ञान मैं सचिदांग आत्मा हूं इसमें पहुंच जाएं शरीर में आत्मबुद्धि त्याग दे तभी परमात्मा की कृपा होने पर ऐसा विज्ञान पैदा होगा ये विज्ञान पैदा होने पर फिर ये बंधन कट जाएगा, जाएगा फिर शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होगी ये बतलाया आगे कहते हैं ये कैसे ये बंधन नाश होगा परमात्मा कृपा कैसे करेंगे परमात्मा की कृपा हो तो फिर उसमें एक विज्ञान पैदा होगा अहम ब्रह्मास में एक ज्ञान पैदा होगा तब ये बंधन कटेगा फिर शरीर में आत्मबुद्धि नहीं रहेगी शरीर में हो इंद्रियों में हो आत्मबुद्धि नहीं रहेगी तो परमात्मा प्रसन्न किस्य होंगे कहते परमात्मा प्रसन्न करने का ये उपाय होता है कमते कमते संसार परेदन तेन संसारूलनाश्रेष्ठिश्वर वेदनम् संसार परमात्मे नूलनाश्रमाण एक एकमते जिसको श्रुति में ही प्रामाण्य है मानता है श्रुति जो बोलती है उसको मानता है जो व्यक्ति श्रुति को प्रमाण लेकर चलने वाला हो मैंने शास्त्र में जो कहा सत्य कहा ऐसी एक भावना जो बनाता हो उसको प्रमाण मानता हो शास्त्र को तो उसको क्या होगा कहते स्वधर्म निष्ठा अपने धर्म में उसकी निष्ठा होगी एक विश्वास आएगा किसके लिए क्या धर्म है कौन सा कर्म करना चाहिए उसमें निष्ठा बनेगी शास्त्र में यदि प्रमाण मानेगा तो क्यों शास्त्र में बताया है तत्त धर्म श्रुति प्रमाणई कमते श्रुति में ही जिसके प्रमाण्य है ऐसी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है श्रुति भगवती जो बोलती है ये सही बोलती है ऐसी जिसकी बुद्धि है इसी व्यक्ति को स्वधर्म निष्ठा अपने धर्म में एक निष्ठा एक विश्वास आदर बन जाती है और तया एव आत्मविशुद्धि रहस्य उसी निष्ठा के द्वारा स्वधर्म निष्ठा के द्वारा क्या होगा आत्मविशुद्धि रहस्य आत्मा अंतकरण की विशुद्धि होगी अपने अपने बर्णाश्रम धर्म का पालन करने से निष्काम भाव से अगर कर्म करता है तो क्या होगा अंतकरण की शुद्धि होगी तया एव उसी निष्ठा के द्वारा ही आत्मविशुद्धि आत्मा की विशुद्धि माने अंतकरण की विशुद्धि आत्म शब्द अंतकरण में प्रयोग हुआ है अंतकरण शुद्ध होगा माने श्रुति में प्रमाण रखने वाले व्यक्ति को शास्त्र में प्रमाण रखता है जो व्यक्ति उसके लिए क्या होगा अपने धर्म में निष्ठा बनेगी उस निष्ठा से क्या होगा कर्म करेगा अनुष्ठान करेगा तो अंतकरण की शुद्धि होगी और अवश्य मैंने इस जीव के ऐसा होता है और विशुद्ध बुद्धि जिसके अंतकरण शुद्धि हो गई विशुद्ध है बुद्धि जिसकी बहुबरी समाज है विशुद्धा बुद्धि बुद्धिर्श्य स विशुद्ध बुद्धि कस्य विशुद्ध बुद्धि जो विशुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति है माने शास्त्र में निष्ठा रखता है विश्वास रखता है प्रामाण्य मानता है तो स्वधर्म में करने की उसकी इच्छा होगी अपने धर्म के आचरण करेगा उसमें निष्ठा होने से अंतकरण की शुद्धि होगी अंतकरण शुद्ध होने पर क्या होगा परमात्मा परमात्मा की ज्ञान होगा उसमें जब अंतकर्ण शुद्ध होगा उसका परिणाम परमात्मा का वेदन माने ज्ञान परमात्मा का ज्ञान होगा मैं सच्चिदान आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूँ ऐसी बुद्धि में पहुंचेगा तेन व संसार समूल नाश तेन वाने परमात्मा वेदन ही नहीं बहुत जब परमात्मा का ज्ञान हो गया तो उसी के द्वारा ही संसार का मूल के सहित संसार का नाश होगा मूल है अज्ञान अज्ञान के सहित सारा संसार का उसकी दृष्टि में नाश तो ये तो संसार नाश करने के लिए सबसे पहले शास्त्र में प्रमाण मानना होगा झूठ बोलता है ऐसे ऐसा करेंगे तो आगे विश्वास बनेगा नहीं विश्वास बने तो तजनित अनुष्ठान कर्म करेंगे नहीं कार्य नहीं करेंगे अंधग्रहण की शुद्धि होगी नहीं अंधग्रहण की शुद्धि के बिना परमात्मा ज्ञान होगा नहीं परमात्मा के ज्ञान बिना संसार का नाश नहीं होगा अगर संसार का नाश करना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रुति में प्रमाण मानना होगा शास्त्र जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य बोल रहा है ऐसे विश्वास उसमें लाना पड़ेगा एक श्रुति प्रमाण ही कमते स्वधर्मा श्रुति को ही प्रमाण मानने वाला जो व्यक्ति है शास्त्र तो उसमें स्वधर्म में निष्ठा होगी स्वधर्म में निष्ठा अपने धर्म में रुचि होगी मेरा ये कर्तव्य है मुझे करना है ऐसे कर्तव्य बुद्धि आएगी शास्त्र में विश्वास करेगा तो, तो उस कर्तव्य बुद्धि बुद्ध में निष्ठा होने पर क्या होगा कर्म करेगा तया एव आत्म विशुद्धि रहस्य उसी के द्वारा वो कर्म करने से उसके अंतकर्ण की शुद्धि होगी और अंतकर्ण शुद्ध होने पर विशुद्ध बुद्धि है उसका क्या होगा परमात्म वेदन अंतकर्ण शुद्ध होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होगा तेनाव संसार समूल नाश उसी परमात्मा साक्षात्कार जब हो गया अंतकर्ण शुद्ध होने के बाद होता है कार्य ज्ञान होगा तो उसी के द्वारा संसार कारण के सहित मूल माने कारण उसके सहित संसार का नाश विनाश संसार के निवृत्ति होगी अगर आपको संसार को निवृत्त करना है शरीर आदि से अशंकता लानी है तो सबसे पहले शास्त्र में प्रमाण मानना पड़ेगा शास्त्र में विश्वास रखना होगा तो उसके कहे हुए वचनों को आदर करके आगे कर्म करना होगा दुष्काम भाव से कर्म उपासना करनी होगी कर्म और उपासना करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा अंतकरण शुद्ध होगा अंतकरण शुद्ध होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार होने पर संसार का नाश होना है संसार नाश करना हो तो यही दवाई है। ऐसा बतला आत्मा यही है कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें पांच परत लगा हुआ है ढका हुआ है जाना नहीं जाता, वहां पहुंच नहीं पाते हम पांच दरवाजे हैं परकोटे हैं पांच एक के, एक, एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक पांच परकोटे से बंद है आत्मा माना शरीर में आत्मबुद्धि होना प्राण में आत्मबुद्धि होना ये एक कोष बोलते हैं इनको पांच कोष है एक ही ज्यान में छिपा होगा जो तलवार वो तलवार दिखाई नहीं देता यहाँ तो पांच पांच मान चढ़े हुए हैं एक म्यान के ऊपर दूसरा म्यान दूसरे के ऊपर तीसरा मान ऐसा पांच कोष से ढका हुआ है आत्मा इसलिए आत्मा का ज्ञान नहीं होता है यही आत्मा कोई बाहर नहीं आत्मा मान स्वयं अपना पहचान नहीं हो पाता कभी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है अन्नमय कोष है वो कभी प्राण में अहम बुद्धि होती है वो प्राणमय कोष हो गया कभी मन में बुद्धि होती है मनोमय कोष कभी बुद्धि में अहम बुद्धि होती है वो और कभी एक वृत्ति बनती है सुसुप्ति आदि में तो ये हमारे जागृत स्वप्न और से ऊपर जाना पड़ेगा तब वो आत्मा की प्राप्ति होगी ये जागृत स्वप्न सुसुक्ति को तीन शरीर मानते हैं थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर लेकर मानते हैं इन के पांच कोष हो जाता है ये पांचों आवरणमा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से आत्मा को घेरे में डाला हुआ है इन्होंने इसलिए आत्मज्ञान नहीं हो पाता तो इन शरीरों से ऊपर होने के लिए प्रयत्न करना होगा इसके लिए आगे बोलते हैं कोषों का वर्ण आगे करेंगे पांचों कोषों का कोष ऐरण मयाद्य ही पंचवीरात्मा न जशक्ति समुस्थर मि पंचभरात्मावृत भाति जशक्ति कोष अन्नमयाद ही अन्नमयाद्य अन्नमयादि पांच कोष हैं आगे वर्णन करेंगे कोषों का पांच कोष से आवृत है आत्मा यानी कोई वस्तु हो उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाए फिर उसके ऊपर दूसरा कपड़ा तीसरे कपड़ा पांच पांच कपड़े पड़ गए हों वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता वैसे यहां स्थिति बनी हुई है पांच आवरण से ढका हुआ आवृत है आत्मा कोष ही अन्नमयाद्यही अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष करके कहा तीन शरीरों में आ जाते हैं जो तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर करके जो बोलते हैं, उन्हीं में पांच विभाग हो जाता है इनके द्वारा पंचभी कोश अन्नमयादे जो पांच कोष अन्नमयादी कोश, इनके द्वारा आत्मा सम्बित न इसके द्वारा आच्छादित हो रखा है आत्मा सम्बित माना अच्छादित है ढगा हुआ है हमारी बुद्धि आत्मा की तरफ नहीं थी इनके प्रति हो जाती शरीर के प्रति न इसलिए आत्मा प्रकाशित नहीं हो रहा है तो यही है किन्तु आत्मा दर्शन नहीं हो पा रहा है पांच कोषों के द्वारा अच्छा दीते इसलिए वो होते हुए भी भाष नहीं रहा कैसे कहते हैं वो कैसा है निज शक्ति समुपन्न ही अपनी ही शक्ति से उत्पन्न है ये कोष माने है तो आत्मा से ही उत्पन्न हुए अधिष्ठान आत्मा ही है आत्मा से ही पैदा हुए है पर आत्मा कोई ही ढंक देते कैसे तो कहते हैं शहिबाल पटलई रिवा अंबु बाप जैसे तलाव होता है ना तलाव में जो कीचड़ बनता है हरा हरा जो शैवाल बोलते हैं वो आ जाता है वो कहा से पैदा होता पानी से ही पैदा होता और पानी वो ढक देता है शहबाल पटल ही अम्बू बाप स्तंभ कहा जैसे बापी में स्थित तालाब में स्थित और जो अंबु माना जल है शैवाल पटल के द्वारा आच्छादित होता है वो पानी के कारण ही वो बना हुआ है जहाँ पानी नहीं होता वो, वो शैवाल नहीं उत्पन्न होता निमित्त तो पानी है पानी से ही पैदा होकर के पानी को ढक देता शहवाल जो काई बोलते हैं, जिसको काई कहते हैं पानी से पैदा हुआ पानी को ही डगता है ठीक इसी प्रकार ये जो पांच अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष है वो आत्मा से ही उत्पन्न है आत्मा इनका अधिष्ठान है उसी से उत्पन्न हुए अपने शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न कोष उस आत्मा को ही ढक देते हैं जैसे पानी को ढक हैं पानी से उत्पन्न होने वाले जो काई जिसको काई बोलते हैं इसी प्रकार पांच कोषों से आत्मा अच्छादित है इसलिए प्रकाशित नहीं हो रहा है आत्मज्ञान हो नहीं पा रहा है अगर आत्मा को पहचान न होता है, इन कोषों को भेदन करके भीतर जाना पड़ेगा ये बोलेंगे आगे तत्शालापन ये सम्यक सलीलम प्रतीयते शुद्धम संतापहर सद्य सौख्यप्रद्वालापन सम्य सलील प्रतीयते शुद्ध कृष्ण्मातापर सद्य सौख्यप्रद काई से जल ढक गया हो तो वहां क्या करना पड़ेगा काई को हटाना पड़ेगा तो वहाँ शुद्ध जल पाया जाता है वैसे यहां भी अन्नमय आदि पांच कोषो से आत्मा जब आच्छन्न है आवृत है तो इन कोषो को हटाना पड़ेगा हटाने के लिए क्या है वहां तो हाथ काम कर जाएगा काई को हटाने के लिए किंतु यहां क्या होगा विवेक बुद्धि चाहिए विवेक बुद्धि से ये शरीर आदि में आत्माभाव को त्यागना ही इनको हटाना होता है तत्सिहिवाल अपनाये अपनाये उस शहिवाल को हटाने पर वहाँ जल है नीचे किन्तु काय से दिखा नहीं दिखाई नहीं देता था सम्यक सलीलम शुद्धम सलीलम सम्यक प्रती जो जल है वो दिखाई पड़ता है प्रतीत होती है जल की किन्तु कीचड़ हटाना पड़ेगा काई हटानी पड़ेगी पहले जल में ये दृष्टान्त दे रहे हैं आत्मा को ढकना कैसा होता है जैसे काई जल को ढकता है दृष्टान्त दिया तो जो शुद्ध जल को आपको देखना हो तो कायी हटाना पड़े वहां तत्शिबाल अपन उस शहवाल के अपनयन करने पर हटाने पर शुद्धम सलीलम सम्यक प्रतीय शुद्ध जो जल है वो प्रतीत होती जल की प्रतीति होती है हो वहाँ कैसा जल है वो तृष्णा संताप हरम त्रिष्णारूपी जो संताप था प्यास प्यास को बुझाने वाला जल पाया जाता है उस उसकाई को हटाने पर सद्य तुरंत ही सौख्य जैसे पियेंगे वैसे सुख देने वाला परम पुष परम परंप जल मिल जाता है पुरुष को माने प्रयत्न साध्य है प्रयत्न करना पड़ेगा वहां अगर काई से जल ढका हुआ है तो काई को हटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा स्वच्छ जल पाया जाता है जैसे वहां है वैसे यहां भी आत्मा में पांच कोषों से जब आत्मा ढका हुआ है तो आपका प्रयत्न चाहिए जिसमें उन कोषों को दूरीकरण करने के लिए पांच कोषों को हटाने के लिए प्रयत्न करना होगा न हम देह न मे इस भाव में जाना होगा ये बोलते हैं अपवादेम शुद्ध निंद्रूप पर ज्योति अपवादे कोषाण शुद्ध नि एक रस प्रत्यगुरू स्वयं ज्योति जैसे वहाँ जल को पाना था तो शैबाल को हटाना पड़ा जल के लिए कुछ नहीं करना पड़ा वो प्रयत्न जो भी था जल के लिए नहीं हुआ किसके लिए वो काई हटाने के लिए प्रयत्न हुआ इसी प्रकार आप यहाँ जब ध्यान जो भी करते हैं साधन करते हैं वास्तव में आत्मा की प्राप्ति नहीं उसके लिए उसके कारण क्या होगा जो आवरण अंश है उसका हटना हो जाएगा अज्ञान हटाने के लिए सारे साधन हैं आत्मा पहले से प्राप्त है क्या प्राप्त होना वो तो पहले ही प्राप्त है तो पंचान अपना अपवादे जब पांचों कोषों में अपवाद करने पर माने अहम बुद्धि त्यागने पर नम देहा नवाद देह, है जो शरीर में आत्मबुद्धि होना ये कोशों से ढगना और पांचों कोषों में चाहे अन्नमय कोष हो चाहे प्राणमय कोष हो मनोमय हो विज्ञानमय आनंदमय इन कोषो में अपवाद करने पर हो अपवाद माने ना हम दे नमे देह इसमें पहुंच जाना, ऐसे मनोभाव पहुंचाने पर अयम शुद्ध विभाती अयम आत्मा शुद्ध विभा शुद्ध आत्मा प्रकाशित होता है पांचों कोष में जब आपकी आत्मबुद्धि न हो तो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है कैसा आत्मा है आत्मा का विशेषण दिया नित्य आनंद एक रस नित्य आनंद स्वरूप है सुखरूप है एक रस है बदलने वाला नहीं ऐसा है आत्मा प्रत्येक रूप और अंतर प्रत्येक रूप है पर परम शरीर आदि से बहुत पर है स्वयं ज्योति रूप आत्मा के प्रकाश होता है पांचों कोषों को हटाने पर पांचों कोषों को हटाने में असंगता रूपी शस्त्र चाहिए गीता के पंचदश अध्याय में कहा असंग शस्त्रेण दृढ़े न, न अगर इच्छुक काटना हो तो असंगता रूपी शस्त्र चाहिए यही एक ही उपाय है और कोई नहीं तो ये पांचों कोषों को असंगता रूपी शास्त्र के द्वारा काटने पर माने नाहम देह नमे ना देह इसमें पहुंच जाना मैं शरीर नहीं हूँ मेरा शरीर नहीं ऐसे भाव में पहुंचने पर ही अयम आत्मा नित्यानंद रस प्रत्यक रूप परम स्वयं ज्योति विभा जो आत्मा है कैसा है शुद्ध है नित्य सुख रूप है एक रस है प्रत्यक रूप है स्वयं ज्योति है ऐसे आत्मा प्रकाशित होता है आत्मदर्शन तब होगा शरीर आदि में आत्मबुद्धि त्यागेंगे आप तब आत्मदर्शन होगा तो आत्मा में आत्मबुद्धि होगी कहा। आत्मा बिवे बिवे ये कहा आत्मा आत्मात्म विवेक विवेक कर्तव्यो बंध मुक्त ये विदुषा भवति विज्ञाय आत्मात्मेक कर्तव्यो बंद विज्ञाय विदुषांदी सच्चिदनंद विदुषा बंधमुक्त आत्मात्मा विवेक का कर्तव्य जो विद्वान है विवेकी है दो प्रकार के मनुष्य हैं एक तो घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं जिनको पता ही नहीं है पशुबद्ध व्यवहार है जैसे खान पान रहन सान आदि पशु को भी पता होता है उतने मात्र में बैठा हुआ मनुष्य होगा मैंने आहार विहार में मस्त है उसको इस्लोक परलोक आत्मा अनात्मा कोई लेन नहीं कोई अता पता ही नहीं है पशु के समान चलने वाला जो पामर कहलाते हैं उनको तो छोड़ो किंतु विदुषा का विवेकी जो होगा एक मनुष्य विवेकी होता है अपने बुद्धि का प्रयोग करता है पशु से कुछ उत्कृष्ट जीवन होता है एक मनुष्य का तो पशुवत जीवन होता है बराबर है केवल खान पान रहन सहन इतना ही किया जीवन में तो क्या किया उसने इतना तो पशु भी करते हैं अपने ढंग के खान पान उनका भी है किन्तु एक तो होता है पशुवत जीने वाला मनुष्य और एक होता है तो अपने विवेक में जीने वाला मनुष्य विदुषा हमारे विद्वान जो होगा विवेकी होगा उस मनुष्य को क्या होगा बंध मुक्त है बंद से मुक्ति पाने के लिए बंधन यही है शरीर में आत्मबुद्धि मैं पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हूं जवान हूं ऐसा भाव शरीर में एकता होने पर ही हो रहा है अगर शरीर से हम अपने को अलग करते ऐसी स्थिति में कोई बाल्य भाव जवान भाव वृद्ध भाव नहीं लाते है तो बंधन यही है शरीर में आत्मबुद्धि करना बंधन इसके छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए विद्वान को कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक का कर्तव्य कर, कर, यही प्रयत्न करना चाहिए आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इनका विवेक करना चाहिए अलग अलग करना चाहिए आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए किसके लिए बंधन से छुटकारा पाने, पाने के लिए बंधन शरीर आज में आत्मा बुद्धि बंधन है इसे छुटकारा पाने के लिए यही औषध है आत्मा और अनात्मा का विचार विवेक और क्या तत्व तो यहाँ आत्मा है और क्या अनात्मा है इसका विवेक करना विवेक विचार करना विवेक पैदा करना चाहिए तेरही आनंदी भवति कहते उसी विवेक के द्वारा ये आनंद होगा सुखी होगा आनंदी मानी सुखी आनंद शब्द और सुख शब्द है तो आनंदी और सुखी का एक ही अर्थ होता है उसी के द्वारा ये सुखी होगा स्वस्थ होगा जब तक शरीर में आत्मा बुद्धि है तब तक सुखी होना संभव नहीं है तेरई आनंदी भगवती उसी विवेक के द्वारा जब विवेक पैदा हो गया आत्मा ये है और ये अनात्मा है ऐसा छानबीन कर गया है जो व्यक्ति आत्मा और अनात्मा को अलग अलग कर पाया उसी विवेक के द्वारा ही ते नहीं बने विवेके ना आनंद ही भगती सुखी भगवती फिर सुखी होगा क्यों शरीराधि में जब आत्मबुद्धि हट जाए आत्मा में ही आत्मबुद्धि हो वहां दुख का निमित्त तो कोई पाया नहीं जाएगा क्यों आत्मा ऐसा तत्व है न कोई शस्त्र काट सके न पानी गला भिगो सके न वायु सुखा सके न अग्नि जला सके ऐसा तत्व है वो निर्वय है निराकार है वहां पहुंचने पर कोई कष्ट नहीं हम शरीर में बैठे हुए हैं इसलिए कष्ट की अनुभूति करते हैं क्योंकि रोग आदि व्याधि आदि जितने भी हैं, शरीर के धर्म हैं, तो वो धर्म को अपना धर्म मानते हैं इसलिए दुखी होते हैं ते नहीं बहानी भगवती उसी विवेक के द्वारा आत्मा और अनात्मा का जो परख है एक विवेक है ज्ञान है उसी के द्वारा यह आनंदी भगवती आनंद होता है किसके द्वारा स्वम विज्ञान या सच्चिदा स्वम सच्चिदानंदम विज्ञाया आनंदी भवती ऐसा अपने को ही सच्चिदानंद घन परमात्मा समझेगा जब तब सुखी होता है तब तक सुखी नहीं स्व स्वम रूपम अपना जो स्वरूप है उसको विज्ञाया सच्चिदानंद स्वरूप है सद स्वरूप है चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है ऐसा कहा मानी वो आत्मा हमेशा रहता है सत्य है चेतन है और सुखरूप है सच्चिद आनंद आनंद ऐसे स्वरूप जब समझता है अपने को तब वो आनंदी हो जाता है सुखी होता है तब तक सुख नहीं है इसको किंतु आत्मा ना आत्मा विवेक कैसे करें कहते हैं बहुत कठिन है बहुत सावधानी से करना पड़ेगा उलझने बहुत हैं ये बताते हैं आत्मा वो तो अनात्मा से अलग करने में बहुत सावधानी होना पड़ेगा क्यों कहें भी हूं हू करने की जो आदत बनी हुई है शरीर में इसलिए बहुत सावधानी से उसको हटाए आत्मा को अलग करे ये बोलते आगे प्रत्यत्माच्य तलालाप्यत्म ठति य मुक्त मुंजादीशी दृश्यवर्गा प्रत्यत्माच्य तबाप्य तदात्म षति पुरुष मुक्त है कौन असंगम प्रत्यम आत्मासंगविच्य दृश्य वर्गों से ये जो अंतरात्मा है हाँ असंग जो आत्मा अक्रिय आत्मा को अलग करके पृथक करके कैसे पृथक करना का मुंजाद ईसी काम यह दृष्टांत दिया एक मूज नाम का घास होता है तो लंबा सा एक घास है जिसको मूज बोलते हैं उसके भीतर में कुछ रुई होती है भीतर ही भाव में जाकर के रुई होती है किंतु बाहर बाहर पत्ते एक के बाद एक, एक के बाद एक पत्ते होते हैं भीतर में रुई है ईशी का माने जो भीतर की एक रूई के रूप में है उसको जिस ढंग से निकालना हो बड़े सावधानी से उन पत्तों को बाहर के छिलकों के बड़े सावधानी से निकालेंगे तो वो ईशिका मिल जाएगी रुई मिल जाएगी भीतर और थोड़ा सा होगा तो टूट जाएगा इधर बिखर जाएगा नहीं मिलेगा। बहुत सावधानी की जरूरत है जिस प्रकार भूज के भीतर में रहने वाले ईशिका मान रुई भाग है उसको निकालने में बहुत सावधानी से निकलती है ठीक इसी प्रकार दृश्य वर्ग दृश्य वर्ग है जो जिसको देखा जाता है उसको दृश्य बोलते हैं जैसे मकान देखा जाता है दृश्य देखने वाले हमें हम, हम दृष्टा होते हैं मकान दृश्य होता है वैसे शरीर को भी हम देखते हैं हम ये शरीर भी दृश्य होता है शरीर को देखते हैं किस कोने में कहा रहा है क्या पीला है कैसा है देख रहे ये दृश्य होता है आंख भी दृश्य है इंद्रिया सारी दृश्य है आंख की गतिविधि को हम समझते हैं हम देखते हैं उसको ये भी दृश्य वर्ग में है मन को भी हम देखते हैं हमारा मन कहा है अभी बैठे हैं यहां किन्तु तो मन कहा है हमें पता होता है कभी कभी यहां बैठे हुए होते हैं यहां की कथा का पता पता ही नहीं होता हमारा मन बंबई है दिल्ली है कहां अपने ढंग से कल्पना करता रहता ऐसा भी होता है वो भी दृश्य कोटि में हमारे द्वारा मन कहाँ पहुंचाओ हम जानते हैं हम बुद्धि के साक्षी हैं बुद्धि दृश्य है, है। प्राण भी हमारा दृश्य है भूखा प्यासा पता लगता है और जो दृश्य वर्ग जितने भी इसमें है इसमें से जैसे मूल से ईशी का मान तो गीतर में जो पुल है रुई भाग है उसको अलग बड़े सावधानी से किया जाता है उसी प्रकार ये जो दृश्य वर्ग है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये सब दृश्य वर्ग में आते हैं इनसे है। प्रत्यंचम जो प्रत्य है, आत्मा जो सबके प्रत्यक रूप है अंतरात्मा है उसको असंगम अक्रियम विविच्य असंग जो निष्क्रिय जो आत्मा है उसको अलग करके दृश्य वर्ग से आत्मा को अलग विचार से होगा अलग करके और तत्र प्रभिला आत्मा में आत्मा को दृश्य वर्गों से अलग कर दे मैं देह नहीं हूं मैं प्राण नहीं हूं मैं इंद्रियां नहीं हूं मन नहीं हूं बुद्धि नहीं हूं इस तरह से इनसे पृथक करके इनका प्रकाशक आत्मा हूं ऐसा पृथक करके तत्र माने उसी आत्मा में प्रभिलाप्य सर्वम उसको अधिष्ठान बना करके उसी में सबको प्रलय करके ये तो सारे के सारे आत्म रूप या आत्मा में कल्पित उसी में प्रभिलान करके जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्व का प्रबलापन रज्जु में किया जाता है वैसे आत्मा में भाषने वाले शरीर आदि को आत्मा में ही लय करके आत्मा से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं ऐसी भावना करके तदात्मना तिष्ठ दिया समूह तुझे आत्मरूप से जो रह जाता है वही मुक्त है शरीर भाव से जो रहता है वो बद्ध है और आत्मभाव से जो रहता है, है। बंध मुक्त की परिभाषा यही है जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है मईपना है तब तक बंधन है और शरीर में आत्माभाव जब नहीं है अपने में आत्मभाव है वो मुक्त है बंध मुक्त की परिभाषा यही है ये बताया तो ये पांच कोषो के द्वारा आत्मा आच्छादित है इसलिए आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही कहा था वो पांच कोष कौन है एक प्रश्न उठता है अब कोषों की व्याख्या करते हैं जो एक, एक, एक सौ श्लोक में कहा था कोषिर अन्नमयाद्य पंचभीर आत्मा न समृद भाती कहा था जैसे अन्नबादी पांच कोषों के द्वारा आच्छादित आत्मा प्रकाशित नहीं हो रहा है अपने शक्ति के द्वारा उत्पन्न जो, जो कोष है कैसे तो दृष्टांत दिया था सैबाल पटलई रिवा अंबु बाप्तंभ का जैसे तलाव में स्थित जो अंबु है जल है वो शैबाल पटल के द्वारा आच्छादित हो जाता है जल दिखाई नहीं देता अगर फोटो खींचे तो जल नहीं दिखेगा क्या कोई काई आ जाती उस काय को हटाएंगे तो वहां शुद्ध जल पाया जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी पांच कोषों से जो आवृत आत्मा है इस पांच कोषों को हटाएंगे माने अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही यही कोष बने हुए हैं तो इनको हटाएंगे विवेक के द्वारा तब आत्मा की प्राप्ति होगी यह कहा था तो पांच कोष कौन कौन है कैसे है उसका आगे विवेचन करते हैं देहो देहो देह यमन्न नों कोश्य जीवति विनश्यति तद्वीन चर मंस ऋदिरास्त भवतीशु नववनोन्नमस्तुष चा जीवतिन्यम सेरास्ति पुरीश राशि नया स्वयं भविमर्हतिशुद्ध अयम देहा शरीर के बारे में जरा ध्यान से देखो कहते हैं ये शरीर कैसा है जिसमें हम तेल फुलेल करते हैं अमू करते हैं बार बार शीशा में देखते हैं मैं कैसा लगता हूँ दूसरे से पूछते हैं ये शरीर में आत्मबुद्धि होने पर सब हो जाता है ये शरीर कैसा है देहो अयम ये जो शरीर है शरीर की चर्चा ये अन्न कोष कैसा है अन्न भवन माने अन्न है भवन माने उत्पत्ति कारण जिसका अन्न भवन अन्न के द्वारा ये उत्पन्न होता है ये शरीर अन्न इसका उत्पत्ति कारण है भवन माने उत्पत्ति कारण अन्न से ही उत्पन्न होता है ऐसा अन्नमय कोषा यह अन्नमय कोष यही है जो अन्न से उत्पन्न होता है उसको अन्नमय कोष समझना ऐसा अन्नमय कोष है और अन्न से उत्पन्न होता है जीता भी है जब तक जीता है क्या किसके द्वारा अन्ने न अन्न के द्वारा ही जीता है अन्न माने ये है कि जो मनुष्य खाता है वही अन्न नहीं है पशु पक्षी भी जो खाते हैं उनके लिए वो अन्न है जिसके जो आहार हो उसको अन्न कहते हैं अध्यते इति अन्नम जिसके लिए जो आहार होगा पशु के लिए घास अन्न है हमारे लिए गेहूं चावल आदि अन्न है तो ये अन्न के द्वारा ही जीवित रहता अन्न से ही उत्पन्न होता है और अन्न से ही ये जीवित रहता है और तद भी अन्न न मिले पर मर जाता है ये स्थिति है नष्ट हो जाता है मैंने अन्न से ही पैदा होता है अन्न में ही ये स्थित है और अन्न में ही विलीन हो जाता है अन्न न मिलने पर पड़ जाता है इतने अंश को अन्नमय को समझना शरीर है, है। यहाँ बहुत कुछ मटेरियल है यहाँ स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है उनमें से इतने अंश को अन्नमय को समझना जो अन्नमय को चाहिए देह स्थूल देह अन्न के द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है और अन्न के द्वारा ही जिसका जीवन होता है जीना होता है और तद विहीन माने अन्न विहीन अन्न न होने पर जो विनाश को प्राप्त होता है और इसमें है क्या चीज ये तो इसके उत्पत्ति आदि बता दिया अन्न से पैदा होना अन्न में इसकी स्थित होना और अन्न न मिलने पर मर जाना नष्ट हो जाना किन्तु इसमें बाहर से देखते हैं तो बहुत सौंदर्य दिखता है बहुत सौंदर्य दिखता है अभिमान है मैं अमुक हूं ये हूं किन्तु तो गहराई से जब देखेंगे तो इसमें चमड़ी मांस हड्डी खून ये सारे मलपुत्र यही पाया जाता है अगर गहराई से देखें विचार दृष्टि एक अंधविश्वास दृष्टि है जैसा बोला वैसे सुन के चल पा अंध परंपरा और एक विवेक दृष्टि विवेक दृष्टि से देखने लगे हैं तो यहां अच्छाई कुछ भी मिलने वाला नहीं है इसमें त्वक चर्म मांग सर रुद्रास्ती पुरी सराशीर कहते ढेर है, है यहाँ क्या ढेर है चमड़ी है और त्वक और चर्म तो माने भीतर वाली चमड़ी को कहा और बाहर वाली चमड़ी को कहते हैं चरम और मांगस माने है आपका मांगस तो भाई है रुदीर माने खून अस्थि माने हड्डी और पुरुष माने टट्टी यही पाया जाता इसके है इसको इसकी राशि है ढेर है जिसको जिसको लेकर के बहुत अभिमान होता है मैं ऐसा हूं वैसा हूं अगर विवेक दृष्टि से देखेंगे तो इसमें यही मटेरियल दिखाई पड़ते हैं ये चमड़ी मांस और खून और हड्डी और टट्टी का घर है यह ढेर है न स्वयं भवित तो महती नित्य शुद्ध आत्मा नित्य शुद्ध होता है और ये अशुद्ध है ऐसी तो स्थिति है। ये शरीर अशुद्ध है आत्मा शुद्ध है इसलिए ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता अयम माने शरीरम स्वयं न भवितुमा तो रहती नित्य शुद्ध आत्मा ये शरीर स्वयं आत्मा नहीं हो सकता क्यों आत्मा का लक्षण इसमें नहीं है आत्मा नित्य शुद्ध है और यह अशुद्ध है पूरा अशुद्ध है यह आत्मा नहीं हो सकता यहाँ से आत्मबुद्धि को त्यागे विचार से त्यागे यह आत्मा नहीं हो सकता क्यों वो यह अशुद्ध है क्योंकि हड्डी का टुकड़ा कहीं देख छुआ, छुए तो स्नान करने का विधान है और यहाँ हमेशा साथ में है मांस वैसे ही टट्टी आदि वैसे ही है तो इसलिए जो नित्य शुद्ध आत्मा ये हो नहीं सकता ये शरीर क्यों ये अन्न से बना हुआ है अन्न में ही ये अन्न से जीता है अन्न न मिले पर मर जाता है और चमड़ी है मांस खून और हड्डी और टट्टी के ढेर है यही ढेर पाया जाएगा यहाँ तो ये यह आत्मा नहीं हो सकता आत्मा नित्य शुद्ध है ये नित्य अशुद्ध है इस तरह से यहाँ से आत्म बुद्धि को त्यागे आगे कहते हैं पूर्वम जनेर मृतरअपि नायबस्ती जात क्षण क्षण गुणो नियत स्वभा जड़ घटवत्दृश्यन स्वात्मा कथम भाव विकार विव जनेर मृतेरस्त जाता क्षण क्षण गुणो निभाव जड़ घटवत्दृश्य स्वात्मा कथम भवती भाव विकार व्यक्ता पूर्व श्लोक में कहा था देखो ये जो अन्नमय शरीर है ना कैसा अन्न से उत्पन्न होता है साक्षात कोई अन्न के दाना से मनुष्य पैदा होता हो ऐसा तो नहीं देखा हुआ है किंतु परंपरा वहा अन्न ही कारण बनता है अन्न के बिना नहीं बना हुआ है माने माता पिता के द्वारा खाया हुआ जो अन्न वो अन्न इसके लिए निमित्त बनता है माता पिता के द्वारा उपभुक्त अन्न का जो सात परिणाम होता है मातृशरीर में भी पितृशरीर में भी होने के बाद अंतिम परिणाम हुआ एक में रज एक में वीरिय बना हुआ होता है मूल कारण अन्न है तो वो रजबीर के समिश्रण से शरीर होता है इसलिए अन्न से पैदा होता है ऐसा है ऐसे यहां अन्न रखने से कोई शरीर पैदा नहीं होगा परंपरा से अन्न कारण बना हुआ है उत्पत्ति के लिए ऐसा और अन्न के द्वारा ही इसका जीवन है अन्न चाहिए इसको और अन्न न होने पर नष्ट हो जाता है ऐसा कहा और इसमें देखते हैं गहराई से तो दिखाई देता है कि हड्डी मांस खून टट्टी पिशाब क्या ये पात्र बनता है इस नित्य शुद्ध आत्मा हो नहीं सकता पूर्व श्लोक में कहा उसी के लिए आगे तर्क देते हैं आत्मा क्यों नहीं हो सकता है शरीर कहते हैं देखो आत्मा जो है ना त्रिकाल त्रिकाला बाधित तत्व है आत्मा पहले भी था अभी भी है भविष्य में भी रहेगा आत्मा की स्थिति है तीनों कालों में उसका अभाव नहीं होता क्यों तो ये ऐसी स्थिति में शरीर है पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा बीच में थोड़ी देर के लिए है उत्पत्ति के पहले शरीर नहीं था यहाँ बैठने वाले जितने भी हों साठ पैंसठ साल पहले ये कोई भी दिखाई नहीं देते थे साठ पैंसठ साल के बाद के हिसाब और दस बीस साल के बाद ये यहां नहीं दिखाई देंगे यहां दूसरे बैठे उत्पत्ति के पहले शरीर नहीं था आत्मा पहले से है वो पहले भी था भविष्य में भी रहेगा वर्तमान में तीनों कालों में होता है आत्मा किन्तु ये शरीर की स्थिति ऐसी स्थूल शरीर की स्थिति पूर्वम जनेरपि मृतेरपि ना ये आयम अस्थि अयम माने शरीरम ये जो शरीर है ना यह जने माने जन्म से पूर्वम पूर्व में उत्पत्ति से पहले ना न अस्थि है नहीं और मृतेरपि मरने के बाद भी ये नहीं रहेगा ये थोड़ी देर के लिए है यहां जितने बैठे हुए हैं साठ सत्तर साल पहले कोई भी नहीं थे मैने शरीर को लेकर के आत्मदृष्टि से तो पहले भी है बाद में भी, भी है वो केंद्र ये शरीर कोई नहीं था और 10-20 साल के बाद ये नहीं रहने वाले जने पूर्वम माने उत्पत्ति से पहले जब इसकी उत्पत्ति हुई है शरीर की उसके पूर्व अवस्था में शरीर नहीं था और मृतेर भी और मरने के पश्चात भी ना, अयम नाश थी ये शरीर नहीं होना है पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं होगा थोड़ी देर के लिए है ये जैसे पानी में बुलबुला निकलता है थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाता है ऐसे ही शरीर है जने माने उत्पत्ति से पहले और मृत माने मरने से बाद में ना अयम अजम ये शरीर हो नहीं सकता और आत्मा का लक्षण यहां नहीं घटता इसलिए आत्मा नहीं हो सकता कह रहे आत्मा कैसा है पहले भी था भविष्य में भी, भी रहेगा अभी भी है उसकी स्थिति तो ऐसी है ये पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा बीचों बीच है इसलिए जातक क्षण ये क्षण उत्पन्न कुछ क्षण पहले उत्पन्न हुआ है ये ऐसा जो शरीर क्षण गुणों और इसमें गुण भी जितने हैं क्षणिक गुण है स्वयं भी क्षणिक है और इसमें जो धर्म है वो भी क्षणिक है जब पहले बाल्य अवस्था आई वो ज्यादा दिन नहीं रहा चली गई चाहे योगी हो चाहे भोगी हो जो भी हो जैसे भी हो अवस्था प्रकृति अपने ढंग से चलती है यौवन अवस्था आई वो भी चली गई क्षण गुण इसके गुण भी क्षणिक है परिवर्तनशील गुण है स्वयं परिवर्तन है और इसमें जितने धर्म है वो भी परिवर्तन है परिवर्तनशील है इस शरीर का ऐसा है स्वयं भी क्षणिक है जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा और ये इसमें जो धर्म देखे जाते हैं ये भी क्षणित है ऐसा क्षण गुण इसके गुण माने धर्म ये भी क्षणिक है अनियता स्वभाव नियत स्वभाव नहीं है एक नहीं पाया एक जैसा नहीं पाया जाता आप प्रतिदिन शीशा में चेहरा देखे लगेगा एक जैसा ही किंतु चार महीने के बाद एक फोटो लेकर रख देना पहले और चार महीने के बाद एक फोटो लेना वहां अंतर दिखेगा शीशा में आप प्रतिदिन देखते हैं तो पता लगता नहीं चार महीने पहले का फोटो और चार महीने बाद का फोटो को तुलना करेंगे बहुत अंतर दिखाई देगा। तो एक साथ अनियता स्वभाव प्रतिक्षण नियत स्वभाव इसका नहीं है, अनियत स्वभाव है बदलता रहता है यद एक शिशु पैदा होता है छोटा सा एक आय बूढ़ा कैसे हो गए प्रतिक्षण उसमें क्रिया होती गई क्रिया होते होते होते परिणाम होते होते होते होते अंतिम अवस्था ऐसे आ जाती है वो एक ही काल में नहीं बदलता प्रतिक्षण बदल रहा है शरीर बदलता रहता है कभी वृद्धि भाव को कभी हराश भाव को चलता है अनियत स्वभाव वाला है शरीर यह आत्मा नहीं हो सकता ये विचार करना होगा ठीक है पूर्वम जनेर अपी मृतेर अपना ये जो शरीर है उत्पत्ति के पूर्व और नाश के बाद दोनों अवस्था में नहीं है और जातक क्षण ये क्षणिक पैदा हुआ अभी पैदा हुआ है हाँ। ये जितने भी अभी बैठा हुआ या बैठे हुए शरीर है सौ साल पहले था कि नहीं था नहीं था यह आकार कोई भी नहीं था पचास साठ साल पहले यहां बैठे हुए आकार कोई भी आकार नहीं था दूसरे आकार थे उन दिनों अब दस बीस साल के बाद भी आकार होने वाले नहीं है जातक क्षण एक क्षणिक है माने अल्पायु है ज्यादा दीर्घजीवी नहीं है शरीर ऐसा और क्षण गुण इसके गुण भी क्षणिक है हाँ, जैसे बाल्यपना आई चली गई जवानी आई चली गई वृद्धावस्था भी जाने वाली है इसमें जो भी धर्म है ये भी क्षणिक है इसके सब बदलता रहता है वो भी क्षणित है अनियत स्वभाव और अनियत स्वभाव वाला है और आत्मा होता है एक और ये शरीर है अनेक नहीं कहा, ना एका नहीं कहा, एक नहीं है शरीर एक ही शरीर में अनेक तत्व है यहाँ हड्डी है मांस है खून है चमड़ी है न जाने क्या क्या तत्व तो भरे पड़े हैं एक नहीं है सारा पुंजों को शरीर बोलते हैं हड्डी मांस खून नशे कट्टी पिशाब सब मिला हुआ पुंजों को शरीर बोलते हैं अनेक धातु हैं एक नहीं अनेक है आत्मा एक होता है और इसके विचार करने पर यहाँ अनेक तत्व तो पाया जाता है थूल शरीर में शरीर माने सारा ये मिला हुआ पुंजों को स्थूल शरीर बोलते हैं जिसमें हड्डी भी है मांस भी है खून भी है टट्टी पिशाब ये सब मिला हुआ वो शरीर बोलते हैं न ये कहा, एक नहीं है ये आत्मा ये कहे। इसलिए आत्मा का धर्म है इसके धर्म में अंतर है ये आत्मा नहीं हो सकता ये विचार करना नहीं कहा। और दूसरी बात जड़श ये शरीर जड़ भी है इसलिए भी आत्मा नहीं हो सकता आत्मा चेतन है और ये जड़ है इसलिए भी आत्मा नहीं हो सकता भटवत परिदृश्यमान और ये दृश्य कोटि में है द्रष्टा कोटि में शरीर नहीं है जैसे सामने गढ़ देखा जाता है दृश्य होता है वैसे शरीर को भी देखा जाता है किसके द्वारा देखा है? हमारे देखा जाता है हम देखते हैं शरीर को कहा क्या पीड़ा है क्या है शरीर को हम देखते हैं ये परिदृश्यमान है दृष्टा कोटि में शरीर नहीं हो सकता ये दृश्य कोटि में है इसलिए स्वात्मा कथम भगवती भाव विकार वेदता ये सड़ भाव विकार का जो वेदता आत्मा ये शरीर कैसे हो पाएगा क्योंकि जायते अस्थि बर्दते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति ये जो सड़भाव विकार लगा हुआ होता है जो भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ होते हैं पहला कोई पैदा होता है पैदा होने पर हाय करके बोलते हैं लोग हाय है, ऐसा बोलते हैं पहला जायते उत्पन्न होता है पहली क्रिया ये है इसमें कोई भी विनाशी पदार्थों स्थित है पहला उत्पत्ति क्रिया उसके बाद हाय करके अस्थि क्रिया लग जाती है कोई पैदा हुआ तो हाय बोलने लग जाते हैं उसके बाद कुछ काल तक वो बढ़ने की सिलसिला में रहता है बर शरीर पैदा हुआ जाए थे उसके बाद हाय कहने लग गए शरीर है कहने लगे और कुछ बीस तीस साल तक ये बढ़ता रहा अपने ढंग से जैसा भी खुराक मिला के तो बढ़ता ही रहा चौड़ाई में भी कुछ बढ़ा लंबाई में भी बढ़ा बढ़ता रहा बढ़ उसके बाद में विपरीत अवधे आया पूर्वावस्था से विपरीत अवस्था आने लग गई बढ़ना था ना अब विपरीत होना और घटने हो के शुरू हो जाना तीस के बाद घटना शुरू हो जाता है वही व्यक्ति वही खुराक खुराक वही चल रहा है उल्टा ये बूढ़ा है करके अच्छे खुराक देते हैं फिर भी वो, वो काम नहीं करता प्रकृति को कौन रोके विपरीत विपरीत होने लग जाता है उसके बाद अपक्षीय जुरिया पड़ने लग जाती है सारे शरीरों की स्थिति है एक दिन आएगा जुरिया पड़ने लग जाीयतें विनाश्यती अंतिम विनाश होना सड़भाव विकार जो जो यहाँ हो रहा है हम जानते हैं ये सड़भाव विकार का व्यक्ता जो आत्मा ये शरीर कैसे होगा जड़ शरीर ये कहा ये स, जो ये सदभाव विकार को जान रहा है वो होता है आत्मा ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता इस तरह से शरीर से आत्मा को अलग करे पृथक करे विचार से ये कहा पानी ना म देहोनांग्येजीनायम्यो नियामक देो नात्मा हो, नात्मा व्यंग्ये जीवनाशक्रनाशाच नियम्यो नियमक प्रश्न उठ सकता है कि यह शरीर से अतिरिक्त तो कोई आत्मा दृष्टिगोचर तो होता नहीं है ऐसा जैसे यहां बता रहे हैं शरीर से अतिरिक्त तो कुछ दिखता नहीं जो भी दिखे यही दिखता है इससे अतिरिक्त आत्मा नहीं हो सकता ऐसा प्रश्न आ सकता है तो कहते हैं नहीं युक्ति से पता लगता है शरीर से आत्मा अलग है कैसे देखो ये शरीर कैसा है पानी पादा आदिमान देहा हाथ पैर वाला शरीर होता है शरीर में हाथ है पैर है नाक मुख कान गला यह सब मिला हुआ शरीर बोलते हैं न आत्मा आत्मा हाथ पैर वाला नहीं है हाथ पैर वाला शरीर है पानी पादिमान देह हाथ पैर वाला है शरीर और ना आत्मा आत्मा ऐसा नहीं है कहते यही हाथ पैर वाला आत्मा कहे कहते नहीं व्यंग्य भी जीवनाथ शरीर के अंगद कट जाने पर भी आत्मा उस शरीर में एक जीवन दृष्टि देखी गई है हाथ कट जाए पैर कट जाए अगर हाथ पैर वाला ही आत्मा होता तो हाथ पैर कटने पर आत्मा का अभाव हो जाना था किन्तु व्यंगे भी शरीर के अभाव हाथ पैर आदि कटने पर भी जीवनात जीवन जीता है व्यक्ति इसका तो मतलब आत्मा अतिरिक्त है अगर वो तो आदि आदमी आदि होता तो हाथ पैर कटने पर मर जाना चाहिए मरता नहीं है इससे आत्मा अलग है इस तो होता है व्यंगे भी जीवनात माने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हाथ पैर आदि कट जाने पर भी जीवन देखा है, मतलब देह है। इससे मतलब तो आत्मा देहा से अतिरिक्त है इसी तो होता है और तत्त शक्तिर अनासाच उस उस शक्ति से नाश नहीं होता शक्ति का नाश नहीं होता शक्ति का नाश नहीं है इसलिए नियम नियामकते है जो नियामक आत्मा नियम में नहीं होगा नियम में शरीर है शरीर को हम जैसे ढालना चाहें वैसे ढल जाता है लापरवाही कर जाते हैं उस स्थिति में इसमें दुर्गुण बढ़ जाता है गलत रास्ते में ले जाते हैं हम ही करते हैं और कौन करता है और सही दिशा में शास्त्रीय ढंग से चलते हैं तो हम इस चीज को ठीक मार्ग में ले जाते हैं नियम में होता है हम जैसा चाहे वैसे चला सकते हैं हम होते हैं नियामक तो नियामक कभी नियम में नहीं हो सकता आत्मा है नियामक और शरीर है नियम माने हमारी जैसी दृष्टि बनेगी उसी तरह हम इसको चलाएंगे स्थिति ऐसी हो जाती है तो नियामक है वो नियम में कभी नहीं होता शरीर नियम में कोई है हम जैसा चला वैसे चलेगा एक गाड़ी के स्थान में है ड्राइवर के अधीन गाड़ी है गाड़ी को जैसे ड्राइवर चला दे वैसे चले वो खड्डे में ले जाए तो खड्डे में जाए सही रास्ते में ले चले तो सही रास्ते में वो ड्राइवर के अधीन है वो नियामक ड्राइवर होता है नियम में होती गाड़ी वैसे यहाँ शरीर नियम है आत्मा नियामक है तो ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता नियम और नियामक ये ही नहीं होता माने शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ये सिद्ध तो होता है आगे कहते हैं त सुत सिद्धं तदै लक्षणेरण्मा देश तत्कर्म तदवस्थि स्वत स्वतः सिद्धम तदवय लक्ष्मण प्रश्न उठ सकता है महाराज शरीर और आत्मा ये तो मिलाजुला जुला ही होता है अलग नहीं होता जैसे चार वाकों का मत है अति भौतिकवाद होगा ना वो माने मानता नहीं कि शरीर से एक आत्मा अलग है ऐसी मान्यता नहीं आती उसको तो एक ही दिखता है पूरा वो तो शास्त्रीय ढंग से जो जीवन में गया होगा उसी को शरीर से कुछ अलग भासता है आत्मा नहीं तो ये ही लगेगा कि शंका होगी शरीर से अलग आत्मा क्या है कुछ भी ऐसी कोई शंका होगी तो कहते हैं नहीं आत्मा का और शरीर का विलक्षण विलक्षण का है आत्मा शरीर नहीं है शरीर से अतिरिक्त है ये समझाते हैं देहा ये शरीर अत धर्म मैंने देहा का जो धर्म होंगे शरीर का जितने भी धर्म होंगे और तद कर्म माना शरीर का जो कर्म होगा और तद अवस्था आदि शरीर के जो अवस्था आदि बाल्यवस्था जवानी वृद्धावस्था ये सब का साक्षी है शरीर का साक्षी है शरीर को जानता है आत्मा और उसका धर्म काला गोरा कैसा है शरीर उसको भी जानता है आत्मा कोई काला आदमी हो शरीर काला हो उसको गोरा बोल दे तो नाराज होता है नहीं मैं गोरा नहीं हूं जानता कोई गोरा आदमी को काला गए तभी नाराज होता है देह ये शरीर को जानने वाला तत्व तो है ये शरीर कितना फूट का है कितना इंच का जो जानता है हाँ। और तद धर्म माना शरीर का धर्म जो काला गोरा आदिपना है और तद कर्म शरीर का जो कर्म है कौन कौन सा कर्म करता है हाथ चल रहा है पैर चल रहा है कौन से चल रहा है अंग बेकार हो रहा है जानता है एक तत्व है जानने वाला कोई आत्मा होता है और तद अवस्था आदि साक्षिणा शरीर की जो अवस्था बाल्यावस्था जवानी वृद्धावस्था ये सभी अवस्था के अनुभव करने वाला एक तत्व तो है आत्मा साक्षी है वो ये साक्ष्य है ये दृश्यकूटी के है देह शरीर और उसका धर्म काला गोरापना आदि और उसका कर्म कौन से अंग में कौन सा क्रिया हो रही है जानता है ऐसे साक्षी और उसे शरीर के जो अवस्था अवस्था के जो साक्षी हैं स्वतः व स्वतः वो आत्मा स्वत ही है स्वतः सिद्ध है किसी के द्वारा बना हुआ नहीं तद विलक्षण आत्मना आत्मा नहा शरीर के विलक्षणता आत्मा में स्वतः सिद्ध है उसको सिद्धि करने की जरूरत नहीं स्वतः सिद्ध इसी से सिद्ध होता है कि देखो शरीर को देखने वाला एक है और शरीर के धर्म को देखने वाला शरीर के कर्म को देखने वाला शरीर के अवस्था आदि के जो साक्षी है देखने वाला व्यक्ति है शरीर से अलग होता है जैसे मकान को देखने वाला मकान नहीं होता मकान से अतिरिक्त तो होता है वैसे शरीर शरीर के धर्मा, शरीर के कर्मा, शरीर के अवस्था का जो साक्षी है साक्षी है यह शरीर अभी कौन सी अवस्था में पहुंचा है अपनी मान्यता बनी हुई है जानता है वो हाँ। जब एक छोटे बालक को जवान बोलते नाराज होता है नहीं, मैं बालक हूं वो अवस्था का साक्षी जान रहा है कि यह तो बालक कहकर जान रहा है एक जवान को बालक बोलते तब भी नाराज होता है क्यों वो जो अवस्था के साक्षी है जवान अवस्था के साक्षी भीतर बैठा हुआ बोलता है कि नहीं, नहीं है तू जवान नहीं है तू बालक नहीं जवान है वैसे कोई वृद्ध को जवान बोल दे तब भी नाराज होता है क्यों वह वृद्धत्व का अनुभव कर रहा है अवस्था के साक्षी है वो तो ये शरीर के धर्मादि से जो विलक्षण आत्मा है उसमें स्वतः सिद्ध है व्यावृत्ति है शरीर ही आत्मा नहीं है शरीर से अतिरिक्त तो होता है ये सिद्ध किया आगे तो कहते हैं या आत्मा कैसे विलक्षण है और भी एक दृष्टांत से समझाते हैं कुल्य राशे मंश लिप्त मलपुर कश्मल कथम भवेदय व्यत्ता स्वयं विलक्षणः कुल्य राशि मांस लिप्त मलपूर्णोति कसमल प्रथम भवेदय स्वयं एक तिलक्षण तो ये शरीर जो है ना अगर गहराई से देखेंगे इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो क्या मिलता है कुल्य राशि हड्डी के ढेर मिलता है कुल्ले माने हड्डी इसमें हड्डी का ढेर है टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा कई जगह टुकड़ा टुकड़ा जुड़ा हुआ है ये जोड़ा है ना इधर वाले अलग इधर वाले अलग कुल्य राशेर हड्डी का ढेर मांस लिप्त उसमें क्या किया मांग से की प्लास्टर कर दिया है हड्डी के ढेर में मांस की प्लास्टर है मांस लिप्त मांस को मां किया हुआ यही दिखाई पड़ता है कि शरीर में गहराई से देखते हैं तो यही होता है मलपूर्णा और मल से परिपूरित है यहाँ मल ही मल मिलेंगे टट्टी पिशाब आदि भरा हुआ है कफ सब मल में आते हैं मल से भरा हुआ है ये शरीर अति कष्मल है अति दुर्गंध है ऐसा कीचड़ है ऐसा शरीर कथम भवेदत्मा यह आत्मा कैसे हो सकेगा हाँ, ये शरीर आत्मा कैसे होगा चार बार आदि जो बोलते हैं ना यही आत्मा इससे अतिरिक्त आत्मा है उसका खंडन होता है इससे कुल्य राशि मांस लिप्त जो हड्डी के ढेर है जिसमें और मांस से लेपा गया है और मल से परिपूरित है टट्टी पिशाफ भरा हुआ है जिसमें अति कसमल दुर्गंध युक्त है अयम प्रथम भवेद आत्मा या आत्मा कैसे होगा वेत्ता स्वयं एक विलक्षणः इसका जो वेत्ता है जानने वाला इससे विलक्षण है वहां ना हड्डी है न मांस है आत्मा में कुछ भी नहीं है। जो कुछ शरीर में है तो इससे विलक्षण है आत्मा शरीर नहीं आत्मा आत्मा शरीर से अतिरिक्त है यह सिद्ध होता है कहा ंगवां सदस्ति मूढ़ जन करोति लक्षणं व्यक्ति विचारशीलोजस्वूपूत में पुरीशराश अहम मति मूढ़ जन कौ क्षण व्यक्ति विचारशीलोज स्वरूपम परमार्थभूतम देखो एक सामान्य व्यक्ति है एक विशेष व्यक्ति है अंतर होता है एक विवेक जीता है और एक पशुबध जीता है दो प्रकार के मनुष्य होते हैं सामान्य मनुष्य यह शरीर में अहम बुद्धि कर जाता है इससे अतिरिक्त आत्मा तक नहीं पहुंच पाता जो पशुवध जीने वाले होते हैं उनको शरीर में आपको बुद्धि होती है तो अंगमांस मेरोस्तपुरी सरासऊ जिसमें चमड़ी है मांस है चर्बी है मेघ माने चर्बी और अस्थि माने हड्डी और टट्टी के जो ढेर है ये शरीर में ही पाया जाता पूरा इस राशि में इस ढेर में अहम्बती मूढ़ जन करोती अहमबती माने अहमबुद्धि कौन करता है मूढ़ जन अमरजन इसी में अहम बुद्धि करता है मैं इसी को बोलता जो विवेक रहित व्यक्ति होगा शरीर को ही मई कहता है आत्मा रूप से शरीर को ही मानता है जिसमें चमड़ी है मांगस है और मेद है चर्बी है और अस्थि माने हड्डी पुरुष माने टट्टी के जो राशि है ढेर है इसमें अहम मतिम मूड जनह कर है जो मूर्ख जन है माने पामर जन हैं, विवेक नहीं है जिनमें अहम बुद्धि कर जाते हैं इसी को मैं मानते इससे भीतर कुछ दिखता नहीं होंगे शरीर को ही मई मान करके चलते उनको पामर कहते हैं पशुपत जीने वाले किंतु तो विलक्षण व्यक्ति विचारशील इससे विलक्षण जानता है विचारशील व्यक्ति हड्डी आदि के पुंज को आत्मा ने अहम्मति नहीं करता विवेकशील जो होगा विलक्षणम व्यक्त्य विचारशील जो विचारशील है विवेकी व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति इससे विलक्षण समझता है अपना स्वरूप शरीर शरीर आदि शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानता निज स्वरूपम विलक्षण व्यक्ति अपने स्वरूप को ये शरीर से अलग समझता है कौन विवेकशील जो विवेक में जीने वाला व्यक्ति है अपने बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति है परमार्थभूतम कहा जो वास्तविक अपना स्वरूप है इससे विलक्षण समझता है शरीर को अहम बुद्धि शरीर में नहीं करता विवेकी व्यक्ति शरीर में अहम बुद्धि नहीं करता जो बंधन का कारण है शरीर में अहम बुद्धि करने पर ही बंधन संसार होता है उसमें अहम बुद्धि नहीं करता उससे अलग समझता अपना स्वरूप ऐसा कहा देहोहमित जड़श बुद्धिर् देहे च जीवे विदुषस्तम दे विवेक विज्ञान विज्ञानव महात्म सदात्मने सदात्मनी देशोंहमी जडस बुद्धि देश विदुषस्त ह विवेक विज्ञान विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्मा मित्ते वमती सदात्मनी यह तीन प्रकार का भेद बोलते हैं एक होता है बिल्कुल पामर है और एक कर्मकांडी जो व्यक्ति होते हैं उनको शरीर से अलग आत्मा बुद्धि तो है शरीर ही आत्मा है ऐसा मानने वाला व्यक्ति परलोक संबंधी कार्य कर नहीं सकता तो परलोक में विश्वास करके काम करता है तो मैं मेरा नाश नहीं होगा शरीर का भले ही नाश हो जाएगा मैं अगले शरीर में होकर के भोग भोगूंगा, ये बुद्धि होती है तो फिर काम कार्य का अनुष्ठान करता है तो विवेक थोड़ा विवेक है उसमें पहले वाले तो शरीरी, आत्मा माने शरीर एक साथ उत्पन्न हुआ है एक ही साथ विघटन होना है उससे अतिरिक्त कुछ मानता ही नहीं दूसरा एक होता है व्यक्ति शरीर से अलग पृथक आत्म तत्व का अस्तित्व को मानता है ऐसा किन्तु कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशिष्ट बुद्धि लेकर के चलता है वो वेदांत प्रतिपात आत्मा वो भी नहीं समझता और तीसरा व्यक्ति है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा वहां आत्मबुद्धि करता है आत्मबुद्धि तीन ठिकाने में होता है किसी को शरीर में आत्मबुद्धि है किसी को शरीर से अलग स्थान में आत्मबुद्धि तो है किंतु कर्तृत्व तो भोक्तृत्व विशिष्ट करके आत्मबुद्धि है कर्मकांडियों को और जो ज्ञानी होगा वो आत्मा में ही आत्मबुद्धि करेगा शुद्ध आत्मा में तीन जगह में आत्मबुद्धि होने की है ये बताते हैं देहो अहम इति एव जड़स्य बुद्धि जो जड़ पुरुष होगा उसकी बुद्धि देहे देहो अहम इति देहा में ही मैं शरीर हूं ऐसी बुद्धि होती है जो पामर जन होते हैं उनकी बुद्धि शरीर ही मैं हूं ऐसी बुद्धि होती है शरीर से अलग अपनी सत्ता को नहीं मानता देहे अहम देहा जड़स्य बुद्धि जो जड़ व्यक्ति है मूर्ख है उसकी बुद्धि यही मानती है कि मैं ही आत्मा हूँ हमारे शरीर को ही आत्मा समझता है अति पावर और इससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ एक व्यक्ति है जीवे विदुषस्त हम भी और विद्वान होगा थोड़ा शास्त्र पढ़ा लिखा होगा उसको जीव में अहम बुद्धि होती है किसमें शरीर में अहम बुद्धि नहीं होगी जो पावर कोटि के उनको तो शरीर में ही आत्मबुद्धि हो जाती है और थोड़े ऊपर उठे हुए हैं जो कर्मकांडी लोग जो आत्मा को कर्ता भोक्ता रूप से मानते हैं यहां मैं ये यह शरीर विशिष्ट हो करके कर्म कर रहा हूं वहां उस शरीर विशिष्ट हो करके फल भोगूंगा। ऐसी बुद्धि जिनकी होती हो, कर्ता भोक्ता रूप से मानते आत्मा को वो इसलिए जीव कहा दूसरे व्यक्ति को अहम बुद्धि जीव में होती है शरीर में तो नहीं होती वो अति पामर को होती हो। दूसरे जो कर्म लोग हैं उनके जीव में विदुषस्त वम भी कहा जो शरीर से अलग आत्मा को जानने वाला व्यक्ति है अहम बुद्धि होती है जीव माने वेदांत प्रतिपादित आत्मा में अहम बुद्धि उसकी भी वहाँ, उसकी भी नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा अहम बुद्धि होती है उसकी और तीसरा एक विघे विवेक विज्ञान बतो महात्मा एक महात्मा है महात्मा सर्व का अर्थ होता है जिसका अंतकरण विशाल हो उसको महात्मा बोलते हैं महा है आत्मा जिसकी महान आत्मा जैसे आत्मा माने अंतकरण जिसके अंतकरण विशाल है क्षूत्र बुद्धि में वह महात्मा होता है तो विवेक विज्ञान वाला जो महात्मा है उसको कहा होगा ब्रह्माहम इतियव मती मति ने उसकी बुद्धि तो हमेशा तो आत्मा में होती है ब्रह्मा अहम ब्रह्मा उसमें यह बुद्धि होती है ना जीव में आत्मबुद्धि होती है ना शरीर में आत्मबुद्धि होती है उसके तो सचिदानंद धन आत्मा में ही आत्मबुद्धि होती है ऐसा एक ज्ञानी की आत्मबुद्धि ब्रह्म में होती है और कर्मकांड की आत्मबुद्धि जीव में होती है और जन की आत्मबुद्धि शरीर में होती है आत्मबुद्धि ऐसा है करके यहां विवेक विचार किया समय हो गया है